सांकर भाष्यार्थ, अध्याय द्वादश खंड, गायत्री द्वारा ब्रह्म की उपासना यत अतिशय फलय सा ब्रह्म विद्या साकारातरे वक्त्येती गायत्री वाईरभ्य गायत्रीद्वारण सर्व ब्रह्मण सर्वेषरहित नेति नेति इत्यादि विशेष दुर्बोधत्वात् एव ब्रह्मज्ञान सोमा प्रतिषेधगम्य दुर्बोधवात्स्वनेसु गायत्री ब्रह्मज्ञानद्वारत प्राधान्याद व्यापकवाच्च यज्ञ प्राध्यम गायत्र्या गायत्रीस ब्राह्मण से मातरव हिवा गुरुतरां गायत्रीं तथ्य गुरुतर न प्रतिप्यते यथोम ब्रह्मापीति प्रसिद्धत्वात् प्रसिद्धवाद गायत्री मुखे नैव ब्रह्मोच्य क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म विद्या अतिशय फलवती है इसलिए उसका अन्य प्रकार से भी वर्णन करना चाहिए इसी से गायत्री वा इत्यादि मंत्र का आरंभ किया जाता है गायत्री द्वारा भी ब्रह्म का ही निरूपण किया जाता है क्योंकि नेत नेति इत्यादि प्रकार से विशेषों के प्रतिचेद द्वारा अनुभूत होने वाला सर्वविशेष रहित ब्रह्म कठिनता से समझ में आने वाला है अनेकों छंदों के रहते हुए भी प्रधानता के कारण गायत्री का ही ब्रह्म ज्ञान के द्वार रूप से ग्रहण किया जाता है सोमा हरण फुटनोट एक बार सोमाभिलाषी देवताओं ने सोम लाने के लिए गायत्री त्रिष्टुप और जगति इन तीन छंदों को नियुक्त किया परंतु असमर्थ होने के कारण जगति और त्रिष्टुप ये दो छंद तो मार्ग में से ही लौट आए केवल एक गायत्री छंद ही सोम के पास जा सका और वहां सोम के रक्षकों को परास्त कर उसे देवताओं के पास लाया यह कथा एतरेव ब्राह्मण में सोमी मुस्लिम आशीत इस प्रसंग में आई है सोमाहरण करने से अन्य छंदों के अक्षरों को लाने से गायत्री के सिवा जो और छंद सोम लाने के लिए गए थे वे मार्ग ही में थक जाने के अपने कुछ अक्षर छोड़ आए थे जगती के तीन अक्षर और त्रिष्टु का एक अक्षर यह मार्ग में रह गए थे इन्हें लाकर गायत्री ने उनकी पूर्ति की इतर सर्व सवन छंदों में व्याप्त फुटनोल उठिक और अनुष्टुप आदि अन्य छंदों के प्रत्येक पाद में क्रमशः सात और आठ आदि अक्षर होते हैं और गायत्री के एक पाद में छह अक्षर होते हैं इसलिए यह उन छंदों में भी व्याप्त है क्योंकि अधिक संख्या की सत्ता नून संख्या के बिना नहीं हो सकती छंदों में व्याप्त होने से और सभी सवनों में व्यापक होने से फुटनोट प्रातःवन गायत्र है मध्यान्हवन त्रष्टुभ है और तृतीय है।, है गायत्री गायत्री और और जगती जगती ये क्रमशः उनके छंद हैं। में व्याप्त है। इसलिए वह उन सवनों में भी व्यापक है यज्ञ में गायत्री की प्रधानता है क्योंकि ब्राह्मण का सार गायत्री ही है इसलिए उपरयुक्त ब्रह्म भी माता के समान गुरुतरा गायत्री को छोड़कर उसे उत्कृष्टतर किसी अन्य आलंबन को प्राप्त नहीं होती क्योंकि उसमें लोक का अत्यंत गौरव प्रसिद्ध ही है अतः गायत्री के द्वारा ही ब्रह्म का निरूपण किया जाता है गायत्री वा व इदगम सर्वभूतम यदिदम चायत्री वाग्वा ईदगम सर्वभूतम गायत्री च्रायती गायत्री ही ये सद्भूत प्राणिवर्ग हैं जो कुछ भी ये स्थावर जंगम प्राणी है वे गायत्री ही है वाक ही गायत्री है और वाक ही ये सब प्राणी है। क्योंकि यही गायत्री उनका नामोचारण करती और उनकी भय आदि से रक्षा करती है गायत्री व्यवधारणार्थो व शब्द इदम सर्वं भूतम प्राणिजातमच स्थावरम जंगम वायत्री वा व्या वा छंदो मात्रूतत्व अनुपन्नमति गायत्री कारण वाचम शब्द रूप आदय गायत्री वाग वै गायत्री ती गायत्री वै इस पद में वै शब्द निश्चयार्थक है वे समस्त भूत अर्थात ये जो कुछ स्थावर जंगम प्राणी है वे सब गायत्री ही हैं वह गायत्री तो केवल छंद मात्र है उसका सर्वभूत रूप होना तो संभव नहीं है अतः वाग्वै गायत्री ऐसा कहकर श्रुति गायत्री की कारणभूत शब्द रूप वक् को ही गायत्री कहती है वाग्वाइदूत यस्मा शब्द वाग रूप सति सर्व भूत गायती शब्द गौर यसौ गौरसवते चक्षत्य मुस्म भैसी ही किंते भयमुत्थित इत्यादी भयावर्त्यमो वाचा प्रातः सैद्दूत गाएती च चायत्री च गात्रे चाचो न्यद गायत्री गाचायत्रीव वाक्य यह सब भूत समुदाय है क्योंकि शब्द रूप हुई ही समस्त भूतों का गान शब्द यानी नामोल्लेख करती है जैसे यह गौ है यह अश्व है इत्यादि तथा यही त्राण रक्षा करती है जैसे इससे मत डर तुझे क्या भय उत्पन्न हुआ है इत्यादि वाक्यों से सब ओर से भय से निवृत्त किए जाने पर वाणी के ही द्वारा मनुष्य की रक्षा की जाती है इस प्रकार वाणी जो प्राणियों का गान और त्राण करती है वह गान और त्राण गायत्री के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि गायत्री वाणी से भिन्न नहीं है गान और करने के कारण ही गायत्री का है या वै स गायत्री वाव सां सर्व भूतम प्रतिष्ठित नाशीय जो वह गायत्री है वह यही है जो कि यह पृथ्वी है क्योंकि इसी में ये सब भूत स्थित हैं और इसी का वे कभी अतिक्रमण नहीं करते या वै सव लक्षणा सर्वभूत रूपा गायत्री ही, यम वाव सा यम पृथ्वी कथम पुनरिम पृथ्वी गायत्री ती उच्य सर्वभूत संबंधात कथम सर्वभूत संबंध अस्याम थिव्या यस्वस्थवरम जंगम च नाति प्रतिष्ठित नाति सीयते नाति नातिशीय नातिवर्तत जो वह ऐसे लक्षणों वाले सर्वभूत रूप गायत्री है वह यही है जो कि यह पृथ्वी है किंतु यह पृथ्वी गायत्री किस प्रकार है सो बताया जाता है संपूर्ण प्राणियों से इसका संबंध होने के कारण यह गायत्री है इसका समस्त प्राणियों से किस प्रकार संबंध है क्योंकि इस पृथ्वी में ही समस्त स्थावर तथा जंगम प्राणी स्थित हैं और वे इस पृथ्वी का ही अतिक्रमण, अतिवर्तन कभी नहीं करते। यथा है प्रतिष्ठान भूत संबंधा पृथ्वी अतो गायत्री पृथ्वी जिस प्रकार गान और त्राण के कारण गायत्री का प्राणियों से संबंध है उसी प्रकार भूतों की प्रतिष्ठा होने के कारण पृथ्वी भूतों से संबद्ध है अतः पृथ्वी गायत्री है या वैसा पृथ्वी वसा जदिदम अस्मिन पुरुषे शरीरम अस्मिन ही मे प्राणा प्रतिष्ठिता एत देवना सीयंते जो भी यह पृथ्वी है वह यही है जो कि इस पुरुष में शरीर है क्योंकि इसी में ये प्राण स्थित है और इसी को वे कभी नहीं छोड़ते सा पृथ्वी गायत्री पुरुषे जीवती शरीरम पार्थिवत् शरीर से जो भी वह पृथ्वी रूप गायत्री है वह जब निश्चय ही है यही कौन जो इस पुरुष में भूत और इंद्रियों के सजीव संघात में शरीर है क्योंकि शरीर पृथ्वी का ही विकार है कथम शरीरस्य शरीर से गायत्री प्राणा अस्ण भूतशब्दवाच्या प्रतिष्ठिता अतः पृथ्वीवदूतशब्दवाच्य प्राण प्रतिष्ठा न शरीर गायत्री एक तस्मा शरीर नाशीयंते शरीर का गायत्री किस प्रकार है तो जाता है क्योंकि इसी में भूत शब्द वाच प्राण प्रदेशित है अतः पृथ्वी के के समान भूत प्राणों का अधिष्ठान होने कारण शरीर है क्योंकि प्राण इस शरीर का ही अतिक्रमण नहीं करते यदय तत्पुरुषे शरीर व्यदम अस्मिन पुरुषे हृदय अस्मिन ही प्रतिष्ठिता एक नाते जो भी इस पुरुष में शरीर है वह यही है जो कि इस पुरुष में हृदय है क्योंकि इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसी का अतिक्रमण नहीं करते यदि तत्षे शरीर गायत्री इदम वावता तत यदीद मध्ये पुरुषे हृदय पुनरीकाख्यमेत गायत्री कथम अस् प्रतिष्ठिता अतः शरीर वद गायत्री हृदय एक ततिशीय प्राणा प्राणो पिता प्राणो माता अहिंसन सर्वूता भूत शब्दवाच्याणा जो भी इस पुरुष में शरीर रूप गायत्री है वह यही है जो कि इस पुरुष मध्यवर्ती पुरुष में पुण्डरी पुण्डरी संज्ञक हृदय है वह गायत्री है किस प्रकार सो बतलाते हैं क्योंकि इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित है अतः शरीर के समान हृदय गायत्री है क्योंकि प्राण इसका भी अतिक्रमण नहीं करते प्राण पिता है प्राण माता है संपूर्ण प्राणियों की हिंसा न करते हुए इत्यादि श्रुतियाँ होने के कारण प्राण भूत शब्द वाक्य है सहिषा चतुष्पदाद्यादे वह यह गायत्री चार चरणों वाली और छह प्रकार की है वह यह गायत्र मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया है सहिषा चतुष्पदा सड़क्षरपदा छंदो रूपा सती भवती गायत्री ष्विधा वाघूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण रूपा सती षड ्राणियों अनयाथ निर्दिष्टोर गायत्री प्रकारत्वम अन्यथा संख्या प्रकार था एतद् तदेतस्थायत्रख्यम ब्रह्म गायत्रुगत गायत्री, गायत्री मुखेनोक्त मृचापी मंत्रेण्युक्त प्रकाशितम वह यह चार पदों वाली और छह छह अक्षरों पदों वाली है तथा वाक भूत पृथ्वी शरीर हृदय और प्राण रूपा होने से वह सड़विधा छह प्रकार की है वाक और प्राण का यद्यपि अन्य अर्थ में निर्देश किया गया है तो भी ये गायत्री के प्रकार रूप से स्वीकृत किए जाते हैं अन्यथा गायत्री के छह प्रकारों की संख्या पूर्ण नहीं हो सकती इसी अर्थ में यह गायत्री संज्ञक ब्रह्म जो गायत्री का अनुगत और गायत्री द्वारा ही प्रतिपादित है ऋचा यानी मंत्र से भी प्रकाशित किया जाता है कार्य ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म का भेद। महिमा भेदागसानी त्रिपाद्यामृतम दिवीति ऊपर जो कुछ कहा गया है उतनी ही इस गायत्राख्य ब्रह्म की महिमा है तथा निर्विकारुरुष इससे भी उत्कृष्ट है संपूर्ण भूत इसका एक पाद है और इसका पुरुष संयक त्रिपाद अमृत प्रकाशमय स्वात्मा में, में स्थित है समस्तस्य महिमा गायत्राख्य ब्रह्मण समस्त महिमाभूति यावांशतुष्पादिध ब्रह्मणो विकार पादो गायत्री व्याख्यातः अतस्तस्् विकार लक्षण मात्रा तथो जाजा महत्व पर सत्यूपो विकार पुरुष पुरुष सर्वपूर्णा पुरी इस गायत्री संज्ञक समस्त पाद विभाग विशिष्ट ब्रह्म की उतनी ही महिमा विभूति विस्तार है जितना कि चार पाद वाला और छह प्रकार का ब्रह्म का विकारभूत एक पादगात्री है ऐसा कहकर निरूपण किया गया है अतः उस विकार भूत वाचा मात्र गायत्री संज्ञक से परमार्थ सत्य स्वरूप निर्विकार पुरुष महत्तर है, जो सबको पूरित करने तथा शरीर रूप रूपपुर में शयन करने के कारण पुरुष कहलाता है तस्यास्य पादह सर्वा सर्वाणी भूतानी तेजोपन्नादी सस्थावर जंगमानी त्रिप्त त्रिपाद त्रिपादय पादा अस्पाद दिवि पुरुषाख्यम समयत्रत्म दिव्य द्योतन इति तेज अन्न और अप आदि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी उस इस पुरुष का एक पाद है तथा वह त्रिपाद जिसके तीन पाद हो उसे त्रिपाद कहते हैं समस्त गायत्री रूप पुरुष का पुरुष संज्ञक अमृत दिव्य द्वितिमान में यानी प्रकाश रूप स्वात्मा में स्थित है ऐसा इसका तात्पर्य है भूताकाश देहाकाश और हृदयाकाश का प्रभेद येदिर्धादाकाशो जो वै सब बिहिर्धाश अयं वा वा सायमतुरशम आकाशो युष आकाश अयम वा वा सायं अतर्षृद आकाशस्तत्पूर्व अप्रवर्ती पुण्लाम अप्रवर्तनी घंशं लभते यं वेद जो भी वह त्रिपाद त्रिपादअ ब्रह्म है वह यही है जो कि यह पुरुष से बाहर आकाश है और जो भी यह पुरुष से बाहर आकाश है वह यही है जो कि यह पुरुष के भीतर आकाश है तथा जो भी यह पुरुष के भीतर आकाश है वह यही है जो कि हृदय के अंतर्गत आकाश है वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रवृत्त न होने वाला है जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होने वाली संपत्ति करता है यद तत्दमृत गायत्री मुखेनो ब्रह्मोतीद व्यम प्रसिद्धो बहुषाद भौतिको यो बहिर्धा वै सर्धादाकाश उक्त अयम वाव पुरुषे शरीर आकाशः है जो कभी गायत्री के द्वारा कहा हुआ वह त्रिपाद अमृत ब्रह्म है वह यही है वह निश्चय यही है जो कि यह बाहर की ओर पुरुष से बाहर प्रसिद्ध भौतिक आकाश है तथा जो भी यह पुरुष से बाहर आकाश बतलाया गया है वह यही है जो पुरुष अर्थात शरीर के भीतर आकाश है यो वही सोनतः पुरुष आकाश है अयम वाव स योयम अंतरहदय हृतपुंड आकाश है जो भी वह पुरुष के भीतर आकाश है वह यही है जो हृदय के भीतर अर्थात हृदय में आकाश है कथमेक सत आकाश इति उच्यते ब्रह्मेन्द्रिय विषय जागृतस्थने नवसी दुखबाहुल्यम दृश्यते शरीरे स्वप्रस्थान भूते मंदतरम दुखम भवती स्वप्ना पश्यत हृदयस्थे पुनर्नवसी न कंचन कामम कामेते न कंचन स्वप्नम पश्यति अतः सर्व दुख निवृत्ति रूपम आकाशम सुसुप्त स्थानम एक होने पर भी आकाश का तीन प्रकार का भेद क्यों है ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है जो बाह्य इंद्रियों का विषय है और जिसकी जागृत अवस्था में उपलब्धि होती है ऐसे इस आकाश में दुख की बहुलता देखी जाती है उसकी अपेक्षा स्वप्न में उपलब्ध होने वाले आकाश में स्वप्न देखने वाले पुरुष को मंदतर होता है, किंतु आकाश में जीव न तो किसी भोग करता है और न कोई स्वप्न ही देखता है अतः सुसुप्त में उपलब्ध होने वाला आकाश संपूर्ण दुखों का निवृत्ति रूप है अतः युक्त में त्रिधा भेदान वाक्यान इसलिए एक ही आकाश के तीन भेदों का कथन उचित ही है अपि लो, विशिष्यते। लोकाना कुरुक्षेत्र विशिष्टतेथूदक पुरुष के बहिस्थित आकाश से लेकर जो हृदय देव में आकाश का संकोच किया गया है वह चित्त की एकाग्रता के स्थान की स्तुति के लिए है जिस प्रकार स्थान की स्तुति के लिए ही ऐसा कहा जाता है तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है तथा द्विदल धान्य के समान आधे में कुरुक्षेत्र है और आधे में पृथुदक प्रित, है इसी प्रकार यहाँ हृदयाकाश की स्तुति समझनी चाहिए तदे तदाराख्यम ब्रह्म पूर्णम सर्वगतम न हृदयमात्र परछिन्नमें मंत्य यद्यपि हृदयाकाशे चेत सीये अप्रवर्ति न प्रवर्ती कुत क्वचि प्रवर्ति शीलम से प्रवृत्ति च न तथा चाराद नभ पूर्ण अप्रवर्ति अनुच्छेदात्मिक विभूतिम गुणफलम लभते दृष्टि ये यथोक्त पूर्ण प्रवर्ती गुणम ब्रह्म वेद जानतातीहैव जीवन तद्भाव प्रतिपद्यत वह जो हृदय जयाकाकाशस ब्रह्मपूर्ण सर्वगत है वह केवल हृदय मात्र में ही परिचिन्न है ऐसा नहीं मानना चाहिए यद्यपि चित्त केवल हृदयाकाश में ही समाहित किया जाता है वह अप्रवर्ती अर्थात अविनाशी स्वभाव वाला है जिसका कभी कहीं प्रवृत्त होने का स्वभाव न हो उसे कहते हैं। हैं, जिस प्रकार प्रकार भूत विनाश धर्म वाले उसी का नाशवान नहीं है जो पुरुष इस प्रकार उपरुक्त पूर्ण और अविनाशी गुण विशिष्ट ब्रह्म को जानता है वह पूर्ण और अप्रवर्तनी कभी नष्ट न होने वाली श्री विभूति इस दृष्ट गौर फल को प्राप्त करता है अर्थात इसी लोक में जाने जीवित रहते हुए ही तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है ये छांदो जोपनिषदि तृतीयाध्यादश भाष्यम संपूर्ण